ब्रह्म सूत्र के भाष्य की व्याख्यारूप भाष्य रत्न प्रभाटिका का विचार हम लोग कर रहे हैं भाष्कर भगवान ने भाष्य में परत्र पराव परावभाष यह अध्यास का लक्षण बताया परत्र परावभाष्य इस लक्षण का उपादन स्मृतिरूप इन दो पदों से हुआ और जो परत्र रूप अध्यास का लक्षण है इसके विषय में सभी वादियों की सम्मति बताने के लिए तंकेचित इत्यादि ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है तंकेचित इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार की ननु अध्यावादी प्रतिपत्ते कथम लक्षण सिद्धि इति आशंक्य अष्ठान्यविवादी परसक्षण संवाद युक्ति सत्याषाभासिद्धेतंत्र लक्षणं इति मत्वा अन्यथा इदंलक्षणमित तं मत आहत तो अध्यास के विषय में वादियों में विवाद होने से ये परत्र परावभाषत्व अध्यास का अविवादित लक्षण कैसे माना जाएगा ये शंका हुई तो इस शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं जो हमने लक्षण बताया अध्यास का यह वादियों के विवाद का विषय नहीं है वादियों के विवाद का विषय कुछ अन्य है अधिष्ठान सामान्य अंश अध्यस्त का स्वरूप इसके विषय में वादियों का अनेकों प्रकार का विवाद होने पर भी परत्र परावभाषत्वरूप लक्षण के विषय में तो सबका संवाद ही है किसी का भी विवाद नहीं है इसलिए हम परत्र परत्रावभाषत्व इस अध्यास के लक्षण को अविवादित लक्षण बता रहे हैं यह बताने के लिए प्रथम परत्र परावभाषत्व इस अध्यास के लक्षण में अन्यथा ख्यातिवादी तथा आत्मख्यातिवादी की संवाद बता रहे हैं बता रहे हैं। यही ननु अध्यासवादी प्रतिपत्ते कथम उक्त लक्षण सिद्धि इस आशंका का उत्तर देते समय जो तंगकेचित इत्यादि वाक्य प्रयोग किया है उसका अभिप्राय टीकाकार ने बताया अधिष्ठान आरोप्य स्वरूप विवादेपि वादियों के विवाद का विषय बताया वादियों के विवाद, वादियों का विवाद अधिष्ठान के और आरोप्य के स्वरूप के विषय में होने पर भी ये परत्र परावभाष रूप जो अध्यास हैं इसके विषय में वादियों का कोई विवाद नहीं है अपितु संवाद ही है तो इति लक्षण संवादात यानी वादी नाम संवादात युक्ति भी ही सत्य अधिष्ठाने मिथ्यार्थवाद मिथ्यार्थावभाष सिद्धे तो युक्तियों से क्या हुआ कि सत्य अधिष्ठान में मिथ्या अर्थावभाष का निश्चय होने से भी सिद्ध यानी निश्चय और सर्वतंत्र सिद्धांत इदम लक्षणम ये जो लक्षण है परत्र परावभाष ये सर्वतंत्र सिद्धांत यानी सब दर्शनों से सिद्ध निश्चित है अविवादित है सर्वतंत्र सिद्धांत माना जाएगा इसे यानी सभी के द्वारा स्वीकृत अध्यास का लक्षण माना जाएगा इति मत्वा ऐसा मान करके अन्यथा ख्याति और आत्मख्याति वादी के मत को बता रहे हैं तचित इत्यादि से तो भाष्य में है तम अन्यत्र तो तम अन्यत्र अन्य इति वदन्ति वदन्ति वदन्ति तो तो अध्यासम का कर्ता है केचित और कैचि ई सर्वनाम से ग्राह्य हैं अन्यथा ख्यातिवादी तार्किक और आत्मख्यातिवादी सौत्रांतिक वैषिक तथा ये जो योगाचार चारों भी हैं, तीनों भी है हम शून्यवादी को छोड़ करके आत्मख्याति वादी है तो आत्मख्यातिवादी ये दोनों भी अन्यथा ख्यातिवादी आत्मख्यातिवादी केचित चित ईश्वर नाम से ग्राह्य है वे वदन्ति क्रियापद का कर्ता है वदन्ति अनेक कथयंती तम यानी अध्यास अध्यास को किस रूप में बताता है कि अन्यत्र अन्य धर्माव भाषा अन्यथा ख्याति के मत में लगाते समय अन्यत्र शब्द से लिया जाएगा सुक्त्यादि अधिष्ठान को और अन्य धर्म शब्द से लिया जाएगा रजत आदि को तो रजत आदि अन्य अन्य धर्म है इसमें अन्य इस नाम से लिया जाएगा वास्तविक रजत के अवयव तो रजत सर्प इत्यादि तो द्रव्य है ना और द्रव्य जो अवयवी द्रव्य होता है वह अवयव में रहता है अवयव आश्रित होता है आश्रित को कहा जाता है धर्म हाँ समु संबंध से रहता है हाँ। तो रजत अपने अवयव में समु संबंध से रह रहा है इसलिए अन्य शब्द से लिए जाएंगे रजत के अवयव और उनका धर्म यानी उनमें रहने वाला पदार्थ समु संबंध से जैसे गुण रहता है रूप ऐसे अवयवी भी, भी रहता है समय संबंध से इसलिए वो अन्य धर्म हुआ अवयवों का भी रूपी धर्म वो है अवयवों में प्रतीत हो रहा है सुक्ति धर्म के रूप में रजत अवयव आश्रित रजत सुक्ति आश्रितया प्रति है भ्रम है है दोनों भी सत्य रजत धर्म है लेकिन वो है स्वावयों का धर्म और वो अन्यत्र भाष रहा है सुक्तिका में ये भ्रम है ऐसा अन्यथा ख्याति कहेंगे और आत्म वादी कहेंगे अन्यत्रि सुक्तिया दो बाह्य पदार्थ है, अन्यत्र शब्द से बाह्य सुक्ति आदि पदार्थों को लेना है और अन्य धर्म में अन्य शब्द से लेना आत्मा को जो क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा है उसमें ये रजतादी है आत्मधर्म ह उसमें एक है जो बाह्यार्थवादी है दो बाह्यार्थवादी है उसमें से एक सत्य मानता है बाह्यार्थ को तीन में से और एक एक मानता है मिथ्या और एक मानता है बाहर ही नहीं अंदर ही है बाहर ऐसे ही भास रहा है ऐसे योगाचार्य कहते हैं तो अन्य धर्म यानि आत्मधर्म और उस आत्मा आत्मा है अभ्यंतर शरीर की अपेक्षा इसलिए वह अंतर है लेकिन जिस समय भ्रम हो रहा है उस समय अंतर जो रजत है वही बाहर सुप्तिका में भाष रहा है बाह्य धर्मत्व आत्म आत्मधर्म बाह्य धर्मेण भाषा है ये है ऐसा आत्मख्याति कहते हैं अन्यत्र अन्य अनधर्माव भाषा अने बाह्य सुख अन्य धर्मस्य अधिकारे आत्मधर्मस्य से अध्यास भ्रम है यह अध्यास का लक्षण है इसी प्रकार टीकाकार बता रहे हैं तो टीका को देखिए पहले अन्यथा ख्यातिवादी के अनुसार इस लक्षण को बताया जा रहा है के चित अन्यथा ख्यातिवादी न अन्यत्र अन्य धर्मस्य ये सुक्तियाद अधर्मस्या स्वावधर्म से अश्बेचारा रजतादी के समवायी कारण अवयको उनमें रजत वास्तविक है है सत्य इसलिए अन्य धर्मस्य वास्तविक्ले अधर्मस्या स्वावधर्म से रजत और अन्य स्वावयो यानि रजत के अवयव और उनमें समय समय से रजत रह रहा इसलिए उसे अपने अवयवों का धर्म कहा जाएगा और वहाँ वो सत्य है और भाष रहा है आदि में ये भ्रम है तो देशांतरस्थ रूप्यादि तो देशांतर में वो वास्तविक है अपने अवयवों में तो देशांतर स्थर उप्यादि अध्यास तो जो प्रतीति वो अध्यास है ऐसा अन्यथा ख्यातिवादी कहते हैं और आत्मख्यातिवादी के अनुसार भी इस लक्षण को लगा रहे हैं कि केचित एने आत्मख्याति वादि न स्तू बाह्यसुक्त्याद बुद्धिूप आत्मनो धर्म से रजत से अध्यास अन्यत्र का तो अर्थ है वही बाह्य सुक्त्यादि और उसमें अन्य धर्मा तो अन्य शब्दार्थ बदल रहा है वहां अन्य शब्दार्थ था रजत अवयव उनका धर्म है रजत अवयवी द्रव्य और यहां अन्य पदार्थ है आत्मा अन्य धर्म है आत्मधर्म वो है अंतर और उसका बाहर सुक्त्यादि में अवभास यह अध्यास है तो तौ बाह्यसुक्तिया बुद्धि तो सेजत रजतस्य बहिर्वद वदी रजत सेवभासाजो रजत है उसका बहिर्वद अवभाषक तो अंतर है यानी आत्मधर्म है कौन रजत और उसका आंतरत्व रूपे नत्मधर्मत्व रूपे रूपेन भान तो वास्तविक भान माना जाएगा और वो अंतर होता हुआ बाह्य रूप से प्रतीत हो जा ये भ्रम माना जाएगा इसलिए कहते हैं अंतरस्य रजतस्य बहिर्वत ब अवभाषा ये अध्यास है ऐसा आत्मख्यातिवादी का मानना है ये कहते हैं ये तो को दोनों है हाँ तम केचित अन्यत्र अन्य धर्म भाषा वदती इसी का यही लक्षण अन्यथा ख्यातिवादी के तथा आत्मख्यातिवादी के अनुसार धर्म का इसका है अध्यास का अब अख्यातिवादी जो है उनका मत बताया जा रहा है अख्यातिवादी का तो अख्याति मतम आहो केचिदी वो है केचि तु यत्र यद तद ग्रह तो यद्यास तवेकाग्रह निबंधनों भ्रमित इति तो जिस पदार्थ में में यद्यास यानी यध्यास ओ, तो जिन जिस अधिकरण में जिस अध्यस्त पदार्थ का भान हो रहा है वे दोनों भी वास्तविक है दोनों वास्तविक है जैसे अन्यथा ख्याति के मत में भी दोनों वास्तविक है लेकिन रजत अवयव में रहने वाले रजत का सुक्ति में भान ये मिथ्या और ऐसे यहां पर दोनों विषय अधिकरण भी और उसमें भासने वाला पदार्थ भी सत्य है इसलिए यत्र यानी अधिकरणे यस्य यध्यास रजतादे अध्यास और तद विवेक अग्रह निबंधन भ्रम तो तद्विवेक में षष्टी तत्पुरुष समास तयोहो विवेक तद विवेक ऐसा तो तयोहो शब्द से ग्राह्य यत्र और यत इन दो सर्वनामों से ग्राह्य जो अधिष्ठान तथा आरोप्य पदार्थ है रजत आदि सुक्त्यादि और रजत आदि इन दो इन दोनों को भी तयो शब्द से लेना और तय विवेक यानी भेद विवेक शब्द का अर्थ है भेद पार्थक्य ये दोनों सत्य है ना सुक्ति भी सत्य रजत भी सत्य तो स, दोनों सत्य हैं तो दोनों आपस से एक दूसरे से भिन्न हैं आपस में लेकिन एक प्रतीत हो रहे हैं यहां पर इदम रजतम इत्यादि में तो उनका आपस में भेद होने पर भी भेद का जो अग्रह है अज्ञान है ग्रहणी हो रहा है भेद अग्रह और उस भेद अग्रह निबंधन यानी निमित्तक निबंधन शब्द कारण का वाचक है कारण यानी निमित्त तो भेद विवेका ग्रह और निबंधन में बहुरी समास है तद विवेकाग्रह निबंधनम यानी निमित्तम यस्य भ्रम अन्य पदार्थ है भ्रम उसे कहा जाएगा तद विवेका ग्रह निबंधन भ्रम और भ्रम शब्द का अर्थ है व्यवहार विशिष्ट व्यवहार ये भ्रम कोई भ्रांति है न अयथार्थ ज्ञान ऐसा नहीं और भ्रम शब्द का अर्थ है विशिष्ट व्यवहार ख्याति के अनुसार तो बस अज्ञान के कारण ये ऐसा भास रहा है वो दोनों पदार्थ भी आपस में अलग अलग है और दोनों का ज्ञान भी अलग अलग है तो शब्द से दोनों को लेना है विषय को भी और ज्ञान को भी सुक्ति रजत को भी और सुक्ति रजत के ज्ञान को भी ये दोनों ज्ञान भी अलग अलग है दोनों विषय भी अलग अलग है अलग अलग दो विषय हैं और ज्ञान भी दो है इदम अंश जो है सुक्ति उसका प्रत्यक्ष है और रजत अंश का भ्रम है क्या नाम स्मरण है ते अनुभव तथा स्मरण ऐसे दो ज्ञान हो रहे दोनों यथार्थ ज्ञान है ईदम का अनुभवात्मक ज्ञान है रजत का स्मरणात्मक ज्ञान है और ईदम अर्थ जो सुक्तिका का का सामान्य अंश है वो भी और रजत का जो विशेष अंश है रजत वो भी सत्य है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। उनके अलगाव का ज्ञान नहीं है और अनुभवात्मक ज्ञान इदम का रजत अंश का स्मरणात्मक ज्ञान ये भी अलग अलग है और उन दोनों ज्ञानों का भेद होता हुआ भी भेद का अग्रह है इसी के कारण यह विशिष्ट व्यवहार हो रहा है यानी अभेद व्यवहार हो रहा है भेद होते हुए अभेद व्यवहार ख्यावादी के असार अभ्यास के अध्यास विवेक अग्रह निवन्धनो इति इति वदन्ति। वदन्ति क्रियापद निबंधनो भ्रम तो टीका है टीका को देखिए तो यत्र यध्यासो लोकसीद्ध तय तयचाग्रह सति तन्मूलो भ्रम और भ्रम अर्थ बताया इति विशिष्ट व्यवहार इति वदन्ति तो यत्र यनि सुक्तियाद ये अभ्यास यानी रजतस्य से अध्यास, अध्यास आ, लोक लोक शब्द से न लौकिक प्रमाण तो लोक अनुभव से सिद्ध हूलोकाुभव तो सिद्ध जो ये अध्यास है वो क्या चीज है तो कहते हैं वो एक प्रकार से विशिष्ट व्यवहार है विशिष्ट व्यवहार ही अध्यास है वो विशिष्ट व्यवहार है परस्पर भिन्न पदार्थों का अभिन्नतया व्यवहार यानी शब्द प्रयोग व्यवहार कहते हैं शब्द प्रयोग को ईदम पदार्थ अलग है रजत पदार्थ अलग है इदम अंश का ज्ञान अलग है रजतंस का ज्ञान अलग है लेकिन उन भिन्न भिन्न अर्थ तथा भिन्न भिन्न ज्ञानों का अभिन्नतया शब्द प्रयोग अभेदबोधक शब्द प्रयोग यही भ्रम है और ये अनादिकाल से लोक में ऐसा व्यवहार यानी शब्द प्रयोग हो रहा है बस तो ये शब्द प्रयोग ही अध्यास है ने तो हैं दो ज्ञान उन दो ज्ञानों का विवेक नहीं हो रहा इसलिए एक ही ज्ञान मानते हैं दो पदार्थ हैं उन दोनों पदार्थों का विवेक न होने से एक पदार्थ समझ रहा है तो यत्र यत्र अध्यासो लोक तयो अर्थयो और तो उन दोनों पदार्थ तथा उन दोनों पदार्थों के ज्ञान का भेद होते हुए भी भेद अग्रहेती भेद का ग्रहण न होने से तनमूल यानी भेदाग्रह मूलक जो भ्रम है और ब्रह्म पदार्थ बताया इदम् रूप्यम इति विशिष्ट व्यवहार यह शब्द प्रयोग इदम् रजतम यह जो शब्द प्रयोग है इसे माना जाता है अध्यास हाँ दोनों सत्य है। हाँ ठीक। हा दोनों सत्य हैं और दोनों का ज्ञान भी सत्य है एक का स्मरण है एक का अनुभव है लेकिन वो दो दो ज्ञान हैं, दो पदार्थ हैं और उनके ज्ञान भी दो हैं। लेकिन इनको दो न समझ करके दोनों के एकत्व का व्यवहार व्यवहार यानी शब्द प्रयोग ईदम रजतम ऐसा शब्द प्रयोग करना तो ईदम अर्थ भिन्न है रजत अर्थ भिन्न है दोनों के एकत्व को बताने वाला शब्द प्रयोग ये यही अध्यास है शब्द प्रयोग करना ऐसा अख्याति वादी कहते हैं इसमें ये भ्रम को नहीं मानते अध्यास को अध्यास ही नहीं तो फिर परत्र पराव भाष्व तो ये जो अध्यास का लक्षण है इसका संवाद कैसे होगा जब इनके अनुसार अध्यास ही नहीं दो अलग अलग ज्ञान है लेकिन खाली शब्द प्रयोग हो रहा है विशिष्ट व्यवहार हो रहा है तो कहते विशिष्ट व्यवहार करके एक प्रकार से परत्र पराभाषत्व ये जो अध्यास का लक्षण है इसका समर्थन परोक्ष रूप से ये अख्यातीवादी भी कर रहे हैं ये आगे लिखते हैं कि तय रपी तय शब्द से लेना अख्यातीवादी को तो तय तय रपी यानी अख्यातीवादी भी रपी विशिष्ट व्यवहार अन्यथा अनुपत्या विशिष्ट भ्रांते स्वीकार स्वीकाराथत्वात् तो स्वीकार्यवात परत्र परावभास परावभाष इति भाव तो ये जो आख्याति हैं उनके द्वारा जो विशिष्ट व्यवहार किया जा रहा है भिन्न भिन्न पदार्थ का और भिन्न भिन्न ज्ञान का एकत्वबोधक शब्द प्रयोग अभेद अभेदबोधक शब्द प्रयोग ये जो व्यवहार है यह व्यवहार बिना विशिष्ट भ्रांति के असंभव है इसलिए कहते हैं अन्यथा अनुपपत्य। विशिष्ट व्यवहार से अन्यथा अनुपत्या विशिष्ट व्यवहार अन्यथा अनुपन्न है और वो विशिष्ट भ्रांति स्वीकार्यत्वात् वो विशिष्ट भ्रांति विशिष्ट व्यवहार की होता, एक प्रकार से शब्दतः स्वीकार न करने पर भी अर्थात स्वीकार कर रहे हैं मुख्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं किंतु मुख्य स्वीकार जो किया जा रहा है भिन्न पदार्थ का अभेद बोधक शब्द प्रयोग वो बिना दोनों के अभेद विषय ज्ञान के असंभव है इसलिए वो उस समय व्यवहार का हेतुभूत अध्यास एक प्रकार से अर्थात स्वीकार कर रहे हैं और अर्थात स्वीकार करके हमने जो लक्षण किया अध्यास का उसका समर्थन कर रहे हैं अन्य परत्र परा भाषा का अब शून्यवादी का मत बताया जा रहा है तो इसलिए लिखते हैं कि शून्य मतम आह माध्यमिक का मत बताते हैं अन्य तू यत्र विपरीत धर्मत्व कल्पना आचक्षते इसमें अन्य शब्द से लेना शून्यवादी न तो शून्यवादियों का तो कथन है यद अध्यास तो जिस सुक्त्यादि में यद अध्यासे यानी रजत आदि का अध्यास हो रहा है तस इसमें तस्य शब्द से लेना अधिष्ठान को यत्र शब्द से जिसको लिया जा रहा है तो ते अधिष्ठान सेव अधिष्ठान क्या की विपरीत धर्मत्व कल्पना अधिष्ठान में विपरीत धर्मत्व की कल्पना है का मतलब ये रजत के रजत के रजत रूपी विपरीत धर्म की कल्पना सुक्ति में हो रही है तस्य शब्द से लेना है सुक्ति को तो तस्य तस्वी सुदे रेव तो सुक्त्यादि अधिष्ठान का यह रजतादि धर्म नहीं है वो उनका धर्म तो सुक्तित्व आदि है तो सुक्ति अधिष्ठान में विपरीत यानी जो विरुद्ध धर्म है रजत आदि और उसकी कल्पना उस धर्म की विपरीत धर्म की धर्मत्व की कल्पना रजतवत्ता की कल्पना यह कल्पना ही परत्र परावभास रूप अध्यास है ऐसा आचक अनेक कथयंती शून्यवादी न तो शून्यवादी के अनुसार रजत न बाहर है न अंदर है योगाचार तो कहते हैं कि बाहर नहीं है अंदर है आत्मधर्म है और इनके यहां तो न तो आत्मा है न तो आत्मधर्म है न बाहर सुक्ति है न सुक्ति का धर्म है शून्य ही है ना तत्व अविद्या से ये सब सुक्ति भी और सुक्ति का धर्म रजत भी भासता है, प्रतीत होता है, न होता हुआ भी प्रतीत हो रहा है, ये शून्यवादी का कथन है तो यत्र तस्य यद्यास तस्वीत धर्मक तो आचक्षते, तो तस्य व तस्वीर सुक्त्यादेव विपरीत धर्मत्व तो कल्पना यह रजत रूपी विपरीत धर्मवत्ता की कल्पना है यह ये ऐसा कहते हैं शून्यवादी थोड़ी टीका है यानी से सुक्त्यादेर विपरीत धर्म कल्पना यानी विपरीतो विरुद्धो धर्मो यस्य विपरीत यम का विग्रह बता रहे हैं विपरीत धर्म शब्द में बहुरी समास हुआ विपरीत यानी विरुद्ध धर्मो यशक्त्यादे और सुक्त्यादि को कहा जाएगा विपरीत धर्म शब्द से बहुरी समास होने से तो रज आदि है विपरीत धर्म जिसका सुक्त्यादि का वो अन्य पदार्थ है सुक्त्यादि और तद्भाव यानी विपरीत धर्म शब्द से ग्राह्य सुक्त्यादि का जो भाव यानी धर्म है वो हो जाएगा तद्भाव शब्द का अर्थ यानी विपरीत धर्मत्व विपरीत धर्म है सुक्त्यादि और उनमें रहने वाला है विपरीत धर्मत्व तो विपरीत धर्मत्व कल्पना और वो कौन है तो विपरीत धर्म रजत आदि विपरीत धर्म तो है रजतादि और तस् रजतादे हे अत्यंत असतः ये अत्यंत असत है आकाश पुष्प के तरह शून्यवादी के अनुसार वो न तो अंदर है न तो बाहर है कहीं पर भी नहीं है लेकिन ऐसी कल्पना हो रही है तो अत्यंत असतः कल्पनाम आ, कल्पनाम आचकते शून्यवादी उस कल्पना को ही अध्यास करते हैं तो ये जो पांच बताए गए अन्यथा ख्यातिवादी आत्मख्यातिवादी अख्यातिवादी और शून्य मत हाँ। तो ये चार इन चारों के अनुसार अधिष्ठान और अध्यस्त पदार्थ के स्वरूप के विषय में और उनके ज्ञान के विषय में विवाद होने पर भी अभिवाद दित अंश है सब में परत्र परावभाषत्व ये अभिवाद है इसलिए एक प्रकार से परत्र परावभाषत्व ये लक्षण सभी वादियों का अविवादित लक्षण है ये निश्चित होता है इसे कह रहे हैं कि ये तेषु मतेषु टीका में परत्र परावभाषत्व लक्षण संवादम आह सर्वथापीती तो ये सब जो मत है इसके अनुसार जो परत्र परावभाष तव रूप अध्यास का लक्षण है इस लक्षण में कोई विवाद नहीं है संवाद ही है वो संवाद बताते हैं सर्वथपि तू अन्य अन्य धर्माषता न व्यभिचरति तो सर्वथापि शब्द का अर्थ है अधिष्ठान तथा आरोप्य के स्वरूप के विषय में इन अन्यथा ख्याति वादियों वादी आदि के आपस में विवाद होने पर भी अधिष्ठान स्वरूप तथा अध्यस्त के स्वरूप के विषय में कोई कह रहे हैं सत्य हैं कोई कह रहा है अंदर है कोई कह रहा है बाहर है कोई कह रहा है हैं, हैं, है ही नहीं ऐसा विवाद होने पर भी अध्यस्थ तथा तो अधिष्ठान के स्वरूप के विषय में विवाद होने पर भी अन्यत्र अन्य धर्मावभाषता यानि परत्र परावभाषता रूप जो अध्यास का लक्षण है इस इसमें कोई विवाद किसी के भी अनुसार नहीं है इसलिए लक्षन, इस लक्षण का कहीं पर भी व्यभिचार नहीं है ते करते हैं अन्यस्य अन्य न धर्माषता अन्यथा ख्यातिवादी के का मत भी अन्यस्य अन्य धर्माभाषता या ने परत्र परावभाष रूप जो अध्यास का लक्षण है उस लक्षण का व्यभिचार नहीं होता कहीं पर भी थोड़ी टीका है अन्यथा ख्यातिवादी प्रकार विवादे भी अध्यास परत्र परावभाष तो लक्षण न जाती इत तो अन्यथा ख्याति जो प्रकार है उसके विषय में विवाद वादियों का होने पर भी अध्यासः परत्र पराव भाषत्व लक्षणम न जहाति इत्यर्थः तो अध्यास जो है व्यभिचरती का करता है अध्यास तो अध्यास ये जो अन्यत्र अन्य धर्मा भाषत्व कहो या परत्र पराव भाषत्व कहो इस लक्षण का कहीं पर भी व्यभिचारी अध्यास सिद्ध नहीं होता तो लक्षणम न जहाति यह लक्षण अध्यास में रहता ही है तो सुक्तो अपरोक्ष रजत्य देशांतरे बुद्धो वा वत्वा योगातो। तो कैसे अन्यथा ख्यातिवादी के अनुसार आत्मख्यातिवादी के अनुसार अख्यातिवादी के अनुसार तथा तो शून्यवादी के अनुसार ये अध्यास लक्षण को नहीं छोड़ता है इस लक्षण से युक्त ही रहता है इसे बता रहे हैं तो सुतौ अप्रोक्ष रजत देशांतरे बुद्धौ व सत्व अन्यथा अन्यथा का ख्या के अनुसार अध्यास का लक्षण अध्यास अपने लक्षण का व्यभिचारी नहीं है ये बता रहे है तो अन्यथा ख्याति के अनुसार तो सुक्ति में जो रजत प्रतीत हो रहा है वह सुक्ति में नहीं है वो अपने अवयवों में है स्वावय धर्म है अन्यत्र अन्य धर्माभास है ना तो अन्यत्र है सुक्ति और उसमें अपरोक्ष रूप से भास रहा है सुक्ति, सुक्ति के इदम अंश से अभिन्नतया भास रहा है जो रजत उस रजत का देशांतर में देशांतर में यानी अपने स्वावय में अवस्थान सत् सत्वायोगात यानी अवस्थिति अयोगात जो सुक्ति में प्रत्यक्ष भाषरा है वह अन्यत्र देशांतर में स्वावय में नहीं रहेगा हां, सत्व अयोगा वो तो फिर स्वावय स्वावय प्रतीत होना चाहिए लेकिन ऐसी प्रतीति नहीं हो रही है पूर्ववर्ती तया प्रतीति हो रही है ये पूर्ववर्ती तया प्रतीत होने वाला रजत वह आपनस्थ नहीं हो सकता दुकान में स्थित नहीं हो सकता और बाहर ईंधन तया प्रतीत होने वाला वो बुद्धि रूपी आत्मस्थ भी नहीं हो सकता इसलिए कहते बुद्धो सत्व अयोगा बुद्धि या नहीं आत्मा क्षणिक विज्ञान ही आत्मा क्षणिक विज्ञान वो बुद्धि है तो इस प्रकार ये अक, अन्य ख्यातिवादी और आत्म ख्याति भले ही भ्रम से समझ ले आत्मधर्म रजत को अंतर या अपन स्तर समझ ले। लेकिन वो ऐसा नहीं है ये कहा तो ऐसा होता तो जहां था वहां प्रतीत होना चाहिए सामने प्रतीत नहीं होना चाहिए सामने प्रतीत हो रहा है, जो वो आत्मधर्म या स्वावय धर्म नहीं हो सकता तो सुन प्रत्यक्ष अयोगात तो यदि तो वो अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं है आरोप्य पदार्थ कहीं है ही नहीं कहोगे तो फिर तो जैसे आकाश का पुष्प है ही नहीं तो कहीं पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता वंध्या पुत्र है ही नहीं तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता और यहां पर रजत का प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए उसे नहीं कह सकते कि वो ही नहीं अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं ऐसा ही भास रहा ये नहीं कह सकते और सुक्तो सत्वे बाघ अयोगात तो यदि सत्य ही माना जाएगा रजत सुक्ति में तो उसका फिर बाध नहीं हो पाएगा सत्य पदार्थ बाधित नहीं होता उसका मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा लेकिन मिथ्यात्व का निश्चय होता है पास में जाने के बाद अधिष्ठान के ज्ञान से रजत का बाद होता है इसलिए सुक्ति में वास्तविक भी नहीं है वो तो वो सुक्तो सत्वे बाध अयोगात् मिथ्यात्व एवं इतिभा तो जो रजत प्रतीत हो रहा है सुक्ति में वह शून्य भी नहीं है अत्यंत असत भी नहीं है और सत भी नहीं है सत होने पर बाधित नहीं होगा इसलिए मानना पड़ेगा वो सद भी नहीं असत भी नहीं अनिर्वचनीय है यानी मिथ्या है तो ये अनिर्वचनीय ख्याति सिद्ध हो जाएगी तो मिथ्यात्वम एव इति इतिभाव कस्य तो सुक्तो प्रतिमानस्य रजतादे तो में प्रतिमान का मिथ्यात्व ही निश्चित होता है एव इति भाव अब तथाच लोके इत्यादि का उत्तर लिखित टीकाकार आरोप्य मिथ्यात्वे न मिथ्याुपेक्षा तस्य अनुभव सिद्धत्त इत्याह तथा तो कहा जो तीय प्रतीयमान सुक्ति में प्रतीयमान रजत है रस्य में प्रतियमान सर्प है उसे आप मिथ्या बता रहे हो तो इसके लिए कोई युक्ति सुक्ति आदि में प्रतिमान रजत आदि के मिथ्यात्व की साधक कोई युक्ति होनी चाहिए तो युक्ति बताओ तर्क बताओ अनुमान बताओ तो सिद्धांति कहते हैं अनुमान की तो अपेक्षा होती है जो प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो रहा उसको प्रत्यक्ष पर्वत में वन्नी सिद्ध नहीं हो पा रहा निश्चित नहीं, नहीं हो पा रहा तो वन्य के व्याप्य धूम का पर्वत में प्रत्यक्ष दर्शन करके निश्चय किया जाता है ये पर्वत में वन्य है ये अनुमान होता है युक्ति से लेकिन जो प्रत्यक्ष ही धूम है पर्वत में धूम का प्रत्यक्ष हो रहा तो वो अनुमान से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष को ऐसे सुक्त्यादि में प्रतीयमान रजतादि का मिथ्यात्व प्रत्यक्ष है वो युक्ति से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है इसे कह रहे हैं इसलिए दृष्टांत तो बता रहे हैं ते लिखा अवतरण में कि आरोप्य मिथ्यात्व न युक्ति अपेक्षा आरोप जो रजतादी हैं, उनके मिथ्यात्व में युक्ति की अनुमान की तर्क की अपेक्षा नहीं है उनके मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिए क्यों तो कहते तस्य अनुभव सिद्धत्वाद यानी आरोप्य रजतादे अनुभव सिद्धत्वाद आरोप्य रजतादि का अनुभव हो रहा है अनुभव से उनमें मिथ्यात्व निश्चित है इत्या इस अभिप्राय से कहते हैं कि तथा चोके अनुभव सुक्ति का ही रजतवद अवभासते एकस चंद्र इति तो इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं